यह प्रेम की सूक्ष्मतम अनुभूति और उच्चतम मानवीय संवेदना की एक चीनी कहानी है यह कहानी सदी में चीन के मिंग राजवंश के समय लिखी गई उस समय चीनी कथा लेखन पूर्वापेक्षा काफी विकसित हो चुका था शहरी जनता की मांग और आवश्यकता उस कथा साहित्य के मूल आधार हैं। प्रस्तुत कहानी आज भी उतनी ही ताजा है जितनी उस समय थी एक लड़ काथा लीचिया जो चिंकिया प्रांत के शाहिंग का रहने वाला था और उसने पेकलिंग के एक मदरसे में जगह खरीद रखी थी उसका पिता उस प्रांत का खजांची था और मिजाज का बड़ा गर्म था इधर ली पढ़ने में कमजोर निकला और रयाश लड़कों की सोहबत में पड़ गया एक बार वह लियो यू चिं के साथ गाने वालियों के कोठे पर गया और वहाँ उसकी मुलाकातू वाई नामक लड़की से हो गई जो उस कोठे की सबसे खूबसूरत लड़की थी और संख्या में दसवीं लड़की होने की वजह से उसे डेसी के नाम से पुकारा जाता था ली यदि एक खुश मिजाज और जवान था लेकिन उसने खूबसूरत दूसरी लड़की पहले कभी ना देखी थी देखते ही वह उसे चाहने लगा उधर डेसी माँ को भीली बहुत पसंद आया और वे भी उससे प्रेम करने लगी डेसी यह जानती थी कि कोठे की बूढ़ी मालकिन का व्यवहार काफी कठोर है इसलिए वे है इस पेशे को छोड़कर घर बसाना चाहती थी अब उसे लगने लगा कि उसका मनचाहा प्रेमी मिल गया है इसलिए वह इस पेशे को छोड़कर ली के साथ शादी करने को तैयार हो गई। उधर ली भी डेसीमा से शादी करना चाहता था लेकिन अपने पिता से डरता था फिर भी दोनों का मिलना कम नहीं हुआ और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पति पत्नी मानने लगे ली ने डेसी को खुश करने के लिए अपनी दौलत पानी की तरह लुटाई और एक बरस में यह हाल हो गया कि वे खुक हो गया लेकिन लीजो जो गरीब होता गया डे माँ का प्यार ली के प्रति उतना ही बढ़ता गया उधर कोठे की मालकिन अब देख रही थी कि ली अब न तो पैसा ही देता है और डेसी माँ दूसरे ग्राहकों को खुश भी नहीं करती आखिर एक दिन तंग आकर उसने डेसी माँ को खूब बुरा भला कहा और ली को गालियां दी कि अब इस मंगे के पास रखा ही क्या है एक दिन बूढ़ी मालिकन ने ली से बड़ी बेरोई से बात की लेकिन ली का डेसी माँ के पास आना कम नहीं हुआ तो चिड़कर बूढ़ी मालकिन ने डेसी माँ से कहा की अगर ली तुझे इतना ही चाहता है तो उससे कह दे कि वह मुझे पैसे दे दे मैं तेरी जगह दूसरी लड़की ले आऊंगी मुआभूत की तरह चिपट गया है डेसी माँ ने जब यह बात सुननी तो वह चौंकी उसने पूछा तो क्या तुम सच कहती हो बुढ़िया ने कहा तो क्या मैं झूठ बोलती हूँ बुढ़िया यह जानती थी किल्ली के पास पैसा वैसा अब कुछ भी नहीं है कहाँ से लेकर आएगा अपने कपड़े तक तो उसने गिरवी रख छोड़े हैं तो तुम कितने रुपए उससे चाहती हो डेसी माँ उत्सुकता से पूछा अगर और कोई होता तो एक हजार टाइल्स चांदी के चीनी सिक्के लेती लेकिन वे है तो गरीब है उससे मैं तीन सौ टाइल्स ही लेकर कोई दूसरी लड़की ले आऊंगी जो तेरी जगह आकर काम करेगी और अपना धंधा फिर ठीक से चलाऊंगी लेकिन एक शर्त है मुझे यह रकम तीन दिन के अंदर मिल जानी चाहिए अगर वह तीन दिन के भीतर यह रकम न ला पाया तो मैं उसे मारकर कोठे से बाहर निकाल दूंगी फिर मुझे कोई दोष मत देना बुढ़िया ने जवाब दिया डेसेमा पहले सकपकाई, फिर यह सोचकर बोली कि ली तीन सौ का इंतजाम तो कर लेगा पर तीन दिन का वक्त कम है क्या तुम दस दिन का वक्त नहीं दे सकती मैं अगर उस भुखमरे को सौ दिन का वक्त भी दूं, तब भी वे इतने पैसे का इंतजाम नहीं कर सकता खैर, तू कहती है तो दस दिन की मोहलत देती हूँ और अगर दस दिन में पैसे न पाया तो और बुढ़िया घूम चल दी डेमा बड़ी खुश थी रात जब ली आया दोस्त तो ने उसे मनपसंद खाना खिलाया और फिर अपने भावी जीवन की चर्चा करते हुए बताया वे तीन सौ टाइल्स मालकिन को दस दिन के अंदर अंदर लादे तो वह जन के कष्ट से छूट जाएगी और सदा के लिए उसकी हो कर रहेगी ली रात भर सोचता रहा और सुबह उठकर वह अपने दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों के पास पैसा उद्धार मांगने गया की अब वे इस शहर ऐसी वापस घर जा रहा है रास्ते के खर्च के लिए उसे तीन सौ की आवश्यकता है लेकिन शाम तक उसे एक भी पैसा न मिला तीन दिन तकली को कुछ भी न मिला हर रात वह डेसिमा को उलटे सीधे जवाब देता रहा चौथे दिन जब वह निराश हो गया और पैसा मिलने की कोई आशा न रही तो वे डेसिमा के पास भी न गया बल्कि लियू के पास गया जो उसका दोस्त बनता था लियू को उसने सारी कहानी कह सुनाई तो लियू ने भी नकारात्मक सिर ही हिलाया और कहा कि वे हासी लड़कियों के चक्कर में न पड़े ली बड़ा दुखी था वह यह भी नहीं चाहता था कि डेसीमा को यूं ही हाथ से जाने दे और कोई उपाय भी नजर नहीं आ रहा था इसी निराशा में वह शहर भर में मारा मारा घूमता रहा कहीं से भी पैसे न मिले और छह दिन बीत गए उधर डेसीमा भी उदास और परेशान थी तीन दिन से ली भी उसके पास नहीं आया था आखिर उसने अपने नौकर को भेजकर अपने पास बुलाया और रुपए के बंदोबस्त की बात पूछी ली बिना जवाब दिए रो पढ़ा और बोला कि इस सारे शहर में एक भी ऐसा आदमी नहीं जो मुझे एक पैसा भी उधार दे मैं पैसा नहीं ला सकता डेसिमा ने उसे ढस बधाया खाना खिलाया और आराम करने को कहा पौध फटने के पूर्व डेसिमा उठी और उसने ली को भी जगा दिया और कहा कि यह मेरा गदा ले जाओ इसमें डेढ़ सौ टाइल्स जो मैंने वक्त जरूरत के लिए बचा रखी हुई थी अब बाकी रकम का तुम खुद इंतजाम कर लो और जल्दी से जल्दी मुझे लेने आ जाओ ली गदा लेकर लियू के घर गया वहां उसने लियू के सामने गदा फाड़ा और उसमें छिपे पैसे निकालकर लियू को सारी कहानी कह सुनाई लियू डेसी की इस बात से प्रभावित हुआ और उसके मन में डेसी की मदद करने की इच्छा हुई और वे तत्काल घर से अपने जान पहचान वालों के यहां गया और डेढ़ सौ टाइल्स ले आया नौवे दिन ली खुशी खुशी रकम लेकर डेसी के पास गया डेसी भी बहुत खुश हुई तभी बुढ़िया आ गई और लीने रकम बुढ़िया के सामने रख दी बुढ़िया पहले सकब खाई लेकिन डेसीमा को वचन दे चुकी थी इसलिए कुछ बोल न सकी उसने गिन गिनकर पैसे अंटी में रखे और दोनों को जैसे वे बैठे थे घर से बाहर निकालकर कमरे में ताला लगा दिया उधर देसी माली की बड़ी शुक्र थी की उसने मदद की कोठे से निकलकर देसी को लेकर अपनी सहेली यूहे और सुसू के यहाँ गई युहे ने डेसीमा को पहनने को अच्छे अच्छे कपड़े दिए और जाते हुए उसने एक पेटी भेंट में डेसीमा को दी कि इसमें कुछ पैसे हैं जो उनके सफर के वक्त काम आएंगे यूहे लांग और सुसू आदि के यहाँ से निकलकर ये लोग यही सोचते रहे कि अब कहा जाएं। तो डेसीमा ने एक बात सुझाई कि ऐसा करो इस जगह से हम लोग शहर के लिए सुचाह है वहाँ मैं रह जाऊंगी और तुम अपने पिता के पास हो आना कई दिन के सफर के बाद जहाज कुआ बंदरगाह पहुंचा वहां से ली ने दूसरे दिन सुबह आगे के सफर के लिए एक किश्ती किराये पर ले ली अब डेसीमा भी बड़ी खुश थी उसने यूहे बढ़िया पोशाक पहनी और मधुर स्वर में गाने लगी डेसीमा के गले में जितनी मिठास थी गीत भी उतना ही प्यारा था उधर पास वाली किश्ती में हुए चाओ के हेसिन का रहने वाला नमक का सौ फू अकेला बैठा था वह लाखों की संपत्ति का मालिक था डे का गाना सुनकर सन विचलित हो उठा सन जब डेसी को देखा तो उसकी खूबसूरती देखकर वह चकरा गया उसने मन ही मन कई मंसूबे बनाए और फिर ली और सन मित्र बन गए तूफान आ जाने से सफर रुक गया दोनों उठकर पास वाले शराब खाने में चले गए शराब पीते पीते सन ने ली से डेसी के बारे में भी पूछ लिया और ली ने शुरू से लेकर आखिर तक सारी कहानी सन को कह सुनाई और यह भी बता दिया कि वह अपने पिता से डरता है इसलिए डेसी को घर नहीं ले जा सकता पैसे की तंगी है क्या किया जाए समझ नहीं आता सन ने मक्के का फायदा उठाया और सलाह देते हुए कहा कि इस तरह की लड़की को लेकर घर जाओगे तो घर में कोहराम मचेगा इसलिए बुरा न मानो तो एक राय दूं तुम चुपचाप अपने पिता के पास जाओ और उनसे माफी मांग लो और इस लड़की के लिए अगर तुम बुरा न मानो तो मैं तुम्हें एक हजार दे सकता हूँ वैसे तुम चाहो तो डेसी से भी पूछ लो उधर डेसी खाना लिए बैठी थी काफी रात गेली वापस किश्ती में जब लौटा तो बहुत उदास था वह बहुत घबराई और लिखी उदासी का कारण पूछा तो ली ने बताया कि वह अपने पिता की नाराजी से बहुत घबरा गया है सन ने उसे एक सुझाव दिया है ली ने डेसी को सब बता दिया कि वह 1000 हजार टाइल्स दे सकता है बशरते वह उसके पास चली जाए यह बात सुनकर डेसी हंस दी बस इतनी सी बात थी तुम्हारे इस दोस्त ने बड़ी सूझबूझ की सलाह दी है मैं तुम्हारे लिए परेशानी बनना नहीं चाहती मैं उसके पास चली जाती हूँ अच्छा सुबह ही उससे पैसा ले लो सुबहली सन की किश्ती पर गया और उसे बताया डेसी माँ तैयार है तुम पैसे दे दो सन ने जोश में पैसा दे दिया डेसी माँ ने सारी नदी खुद गिनी और ली के सुपुर्द करके सन किश्ती पर चली गई सन की किश्ती पर आकर डेसी माँ ने सन से कहा कि मुझे एक बार वे पेटी खोलने दी जाए डेसी मा ने ताला खोला और ली को दराज खोलने को कहा ली ने दराज खोला तो उसमें मोती पन्ना आदि असंख्य कीमती पत्थर थे जिनकी कीमत कई हजार थी डेसेमा ने उठाकर वे कीमती पत्थर नदी में फेंक दिए ली दौड़कर डेसी माँ की तरफ बढ़ा डे से ने ली को धक्का देकर पीछे किया और सन से बोली तुम एक मकार हो जिसने अपनी चतुराई से हमारे वैवाहिक जीवन को नष्ट करना चाहा। मैं तुमसे नफरत करती हूँ भूत बनूंगी और तुम्हें खुश न रहने दूंगी और फिर वेहली से बोली मैंने कोठे पर बड़ा दुखद जीवन बिताया है फिर भी उस जीवन में भी मैंने इतनी दौलत बचाली थी कि मैं बुढ़ापे में आराम से रह सकू मैंने बहाना किया था कि यह पेटी मुझे भेंट में मिली थी इसमें दस टाइल्स की कीमत के की जेवरा थे जिससे हम जीवन भर खुशी से रह सकते थे और जिसके कारण तुम्हारे घरवाले भी नाराज न होते और मुझे भी कबूल कर लेते लेकिन तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं हुआ और इस झूठे मकार की बातों में आगे मेरे प्यार की तुमने कोई कद्र नहीं की ली डेसीमा से माफी मांगने के लिए आगे बढ़ा कि डेसीमा मैं उस पेटी के नदी में कूद गई कहते हैं ली उसके बाद अपनी किश्ती में बैठा उन एक टाइल्स को ही देखता रहा और वही बैठा बैठा पागल हो गया और समर से इतना घबरा गया कि बीमार हो गया और डेसी मा का भूत दिन रात उस पर मजराता रहा और एक दिन वे भी मर गया लीनुन ने जब पढ़ाई पूरी कर ली और जब वे इस तरफ से एक किश्ती में वापस घर जा रहा था तो नदी में हाथ धोते धोते उसका बर्तन पानी में जा गिरा उसने मल्लाह से जाल डालने को कहा और मल्लाह ने जाल डाला तो उसमें से एक छोटी पेटी निकली जिसमे असंख्य जवहरा थे रात कोल्यू को एक स्वप्न दिखाई दिया कि नदी की लहरों में से एक खूबसूरत लड़की निकली है जो ही है वह उसके पास आई और बोली कि ली विश्वासघाती था। तुमने मेरी लिए विश्वास से मदद की थी मैं तुम्हारी उस मदद को भूल न सकी और अब वही पैसा वापस करने आई हूँ लेख खुल गई और तब उसे लगा डेसी मर गई है फ्रेंच लेख वॉल्टेयर फ्रेंक मेरी एरवे एक छ फ्रेंच गद्य के श्रेष्ठतम लेखकों में से था उसकी कहानियों को थाई माना गया है, जो निश्चित और पर उसके अपने समय की मांग थी तीन पैगंबर थे तीनों महत्वाकांक्षी थे और अपनी स्थिति से असंतुष्ट थे तीनों राजा बनना चाहते थे यो तीनों पैगंबरों के स्वभाव और रुचियों में बड़ा अंतर था पहला अपने समक्ष एकत्र हुए बंधुओं को शानदार उपदेश देता था और सुने वाले तालियां बजाकर उसकी प्रशंसा करते थे दूसरे को संगीत का बेहद शौक था और तीसरे को औरतें बहुत अच्छी लगती थीं। एक दिन की बात है वे तीनों शाही सम्मान की चर्चा कर रहे थे कि उनके सामने प्रकट हुआ। सृष्टि के संचालक ने मुझे आपके पास भेजा है वे है बोला आप न केवल राजा ही बनेंगे बल्कि अपनी मुख्य रुचियों को भी निरंतर संतुष्ट कर पाएंगे इसके बाद फरिश्ते ने उन तीनों को क्रमशः मिश्र फारस और भारत का राजा बना दिया जो पैगंबर मिस्र का राजा बनाया गया था उसने अपने शासन की बागडोर दरबारियों की सभा बुलाकर सभा ली इस सभा में 200 दो ही थे। उनके समक्ष उसने एक लंबा भाषण दिया श्रोताओं ने जोर जोर से तालियां बजाकर प्रशंसा की और राजा उस प्रशंसा के नशे में चूर हो उठा अन्य सभाओं में यही हुआ और जल्दी ही मिस्र के इस राजा की ख्याति संसार भर में फैल गई फारस के पैगंबर राजा ने अपना शासन एक से शुरू किया जिसके कोरस में पंद्रह सौ थे उनकी आवाज उसके कानों को बींद आत्मा तक जा पहुंची फिर इसके बाद एक हुआ, और उसके बाद एक, एक, और, एक और भारत के राजा ने अपनी प्रेमिका के साथ अपने को माहौल में बंद कर दिया वह वासना में डूब गया और जब भी उसे अन्य दोनों पैगम्बरों का ध्यान आता तो उसका हृदय उनके लिए दया से भर उठता काश उन्होंने भी स्त्री सुख मांगा होता अब हुआ यह कि कुछ ही दिनों में तीनों राजा अपने अपने काम से उब गए तीनों को एक दिन अपनी अपनी खिड़की के बाहर कुछ लकड़हारे दिखाई दिए जो किसी महे खाने से चले आ रहे थे और जंगल की तरफ जा रहे थे वे अपनी पत्नी प्रेमिकाओं की बाहों में बाहर डालकर चल रहे थे और बेहद खुश थे तीनों राजाओं ने तब फरिश्तेथू रियल को पुकारा और उससे गुजारिश करने लगे की दुनिया के शासक से कहो की वे हमें लकड़हारा बना दे अंधविश्वास अंधविश्वास एक मनोवैज्ञानिक और संक्रामक रोग है मनोवैज्ञानिक इसलिए कि यह रोग अपने ही मन की उपज है और संक्रामक इसलिए कि इसके संक्रमण अर्थात छूट से कोई विरला ही बचा हो अंधविश्वास का एक और नाम वहम भी हो सकता है अंधविश्वास का अर्थ है अंधा विश्वास ऐसा विश्वास जिसमे लोग अपनी तर्क बुद्धि नहीं लगाते उसके सच झूठ का पता नहीं करते उसकी वैज्ञानिकता को नहीं जानते उसे इसलिए मानते हैं क्योंकि दूसरे लोग इसे मानते हैं कोई अंधविश्वास को लेकर थोड़ी भी भूल चूक नहीं करना चाहता थोड़ा भी खतरा नहीं चाहता है और नहीं हानि उठाना चाहता है छींक आ जाने पर यात्रा रोक देना बिली रास्ता काट दे तो आगे न जाना नजर न लगे काले रंग का टीका लगा देना और दुकानदार बुरी नजर से बचने के लिए नींबू और मिर्चों को टांग देते हैं और नए मकान को भी नजर से बचाने के लिए नजर पटके मिलते है ऐसी ही बहुत सी प्रथाएं है जिनको लोग बहुत समय से मानते चले आ रहे हैं यह विश्वास किसने चलाया कोई नहीं जानता परंतु इतना तो कहा ही जा सकता है कि जब से विशुद्ध को छोड़ प्रतिमा पूजन चला है तभी से मानव समाज कहीं न कहीं अंधविश्वास और पाखंड में फंसता चला गया है जिस मनुष्य समुदाय में पाखंड अंधविश्वास होता है वे समुदाय धर्म और विवेक शून्य होता चला जाता है श्रृष्टि विरुद्ध मान्यताएं चल पड़ती हैं और स्वार्थी लोग ऐसा होने पर भोली जनता का शोषण करना आरंभ कर देते हैं अंधविश्वास जनवरी सामान्य में भय उत्पन्न करता है तो दूसरी ओर पाखंडी पंडे पुजारियों की जीविका का साधन बनता है अंधविश्वास केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में है इंग्लैंड में बटन के टूटने या सीढ़ी के नीचे से निकलने को अपसकुन मानते हैं चीन जापान सभी देशों में तरह तरह के अंधविश्वास प्रचलित है भारत में अंधविश्वास अधिक है इसका कारण यह है कि यहां अनेक जातियां और मत मतान हैं। यहां की संस्कृति मिश्रित हो गई है ईसाई मुसलमानों की कुछ बातें हिंदुओं ने अपना ली तो हिंदुओं की बातों को मुसलमानों ईसाइयों ने अपना ली इसलिए यहां अंधविश्वासों की संख्या भी अधिक है अंधविश्वासों के घेरे में केवल अनपढ़ लोग हों ऐसी बात नहीं है बड़े बड़े समझदार लोग भी डर जाते हैं छींक आ जाने आरोप या बिल्कुल रास्ता काट देने पर बड़े बड़े पढ़े लिखो को भी यही सुनते पाया गया है की थोड़ी देर रुक जाओ पूछने पर कि क्या वे हिंदा की अनुसी बातों में विश्वास करते हैं वे बोलते हैं कि थोड़ी देर रुक जाने में क्या नुकसान हो जाएगा कहने का तात्पर्य है कि विश्वास की अंधविश्वास की जड़ें इतनी गहरी है कि इससे बच पाना बहुत मुश्किल है कई बार हम इसलिए चुप हो जाते हैं कि यदि कुछ ऊंच नीच हो गया तो सारा दोष लोग हमारे सर पर ही मर देंगे अब प्रश्न यह है की क्या हमें अंधविश्वास में विश्वास करना चाहिए प्रश्न चिन्ह आज का युग वैज्ञानिक युग है परन्तु सोच तो वैज्ञानिक नहीं है प्रमुख कारण है कि स्वार्थी कपटी पाखंडी बाबा लोगों का और बेकाउटीवी चैनलों दिन अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जा रहा है कुबेर लक्ष्मी धनवर्षा यंत्र हनुमान रक्षा कवच आदि आदि प्रलोभनों के जाल में लोग फंसते जा रहे हैं यह बात भली भांति जान लेनी चाहिए कि यदि धनवर्षा यंत्र इतना प्रभावशाली होता तो भारत के बीस करोड़ लोग भूखे न मरते हनुमान रक्षा कवच वच्च इतना प्रभावित सिद्ध होता तो भारत के सभी राजनेताओं को वाय श्रेणी की सुरक्षा पर लाखों खर्च करके सबके गले में हनुमान यंत्र लटका देते चमत्कार ना होते हैं और नहीं हो सकते हैं प्रकृति नियमों के विरुद्ध कोई घटना घट नहीं सकती कहीं सुन्नी बातों पर बिना प्रमाण के विश्वास करना अंधविश्वास है अंधविश्वास अंध श्रद्धा अंध से अंधकार ही मिलता है कभी रोशनी नहीं मिल सकती जादू टोना डोरा टीका तिलक माला अंगूठी भगूति इत्यादि से कुछ नहीं होता अनहोनी बात होने लगे तो विज्ञान विफल हो जाएगा विज्ञान पर कोई विश्वास नहीं करेगा प्राकृतिक नियम कभी नहीं बदलता अनहोनी बातों पर मूर्ख अखंडी ढोंगी हताश कमजोर लोग ही विश्वास करते हैं जिनको परमात्मा में विश्वास नहीं होता है न ही स्वयं हम पर विश्वास करते हैं अर्थात ऐसे लोग आत्मविश्वासी नहीं होते ऐसे लोग अज्ञान के अंधेरे में स्वयं धन भी गिरते हैं औरों को भी गिराते हैं अंधविश्वास और पाखंड को बढ़ावा देने में राज्य सत्ता अधिक दोषी है क्योंकि राज्य सत्ता का आश्रय लेकर ही अज्ञान और अंधविश्वास का राज लंबा चलता है संगठित धर्माचार्यों और पुरोहितों की परंपरा जब भगवान के नाम पर अज्ञान और अंधविश्वास का राज चलाती है और राजनीतिक सत्ता इसमें सहयोग देती है तब तो अंधविश्वास जोरों से पनपता है क्योंकि एक तो ऐसे लोग स्वयं अंधविश्वास में श्रद्धा रखने वाले होते हैं और दूसरा उनका निजी स्वार्थ भी इसमें छिपा हुआ होता है जब अंधविश्वास को फैलाने वाले वर्ग की भी इससे रक्षा होती है तब ये दोनों सताएं क्रूर और मानव प्रगति विरोधी होती है विज्ञान ने बच्चों को तर्क करना और कारण पता करना सिखा दिया है फिर भी आज के बच्चे अंधविश्वास से दूर नहीं है इसे वे बकवास नहीं कहते हैं क्योंकि टीवी चैनलों पर प्रसारित धारावाहिक और कपट मुनियों के कपट अंधविश्वास का कूड़ा कचरा इनके मनोमस्तिष्क में भरकर निजी प्रयोजनों को सिद्ध करने की होड़ में लगे हुए हैं धीरे धीरे अंधविश्वास बढ़ता ही जा रहा है आज वर्टसे का युग है लगभग सभी वर्गों के लोग इससे जुड़े हुए हैं और परस्पर एक दूसरे को संदेश फारवर्ड करते रहते हैं और चाहते हैं कि उनके संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। इसलिए संदेश में अंतिम पंक्ति में लिखा मिलता है कि इस संदेश को अन्य दो तीन ग्रोस को फारवर्ड करने से खुशखबरी मिलेगी और फारवर्ड करने ऐसी अप्रिय समाचार मिलेगा विडम्बना तो यह है की बिना विचारे अधिकतर लोग ऐसा करने में दोष नहीं समझते हमारा पौराणिक समुदाय कथाओं का आयोजन करते हैं और पुराणों के बिना सर पैर वाली अंधविश्वास की इगर्त में ढकेलने वाली कहानियों से जनवरी सामान्य मनोरंजन करते रहते हैं लोगों की तर्क शक्ति पर प्रहार किया जा रहा है अंधविश्वास से बचने का सबसे आसान तरीका है अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा कीजिए आत्मविश्वास ही वह हथियार है जो आपको लड़ने की शक्ति देता है ईश्वर ऐसी बड़ा कोई शक्तिशाली नहीं है यदि आप उसे हर जगह अनुभव करते हैं तो डरने की क्या बात है ईश्वर की सत्ता में दृढ़ विश्वास रखने से बल बढ़ता है ईश्वर से लड़ने की हिम्मत किसमें है वह सब को दूर करने वाला है उस पर अखंड विश्वास रखिए अपने को कमजोर मत बनाइए एक बार अंधविश्वास को तोड़कर देखिए जब कोई नुकसान नहीं होगा तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाएगा ईश्वर में जब विश्वास कम हो जाता है तब आत्मविश्वास खत्म हो जाता है उसके खत्म होते ही अंधविश्वास तो क्या बहुत सी कमजोरियां जिन्हें व्यक्ति जीवन का समझ लेता है वे भी दूर हो जाती हैं। अतः ईश्वर में दृढ़ विश्वास और सच्ची श्रद्धा रखने वाले लोग आत्मविश्वासी होते हैं अंधविश्वासी नहीं होते आत्मविश्वास को जगाइए अंधविश्वास को दूर भगाइए भय मुक्त जीवन का आनंद लीजिए सत्य को जाने और समझने के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती कृत सत्या प्रकाश का स्वाध्याय अवश्य ही करना चाहिए ईश्वर से प्रार्थना है कि हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें